ओ, oh. ओ, oh. ओ, सभी oh. शिविरार्थियों का उपासना प्रशिक्षण की कक्षा में स्वागत है यदि किन्हीं को मेरी ध्वनि कम सुनाई दे रही हो आवाज़ ठीक नहीं पहुंच रही हो तो कृपया हाथ खड़ा करेंगे ध्या प्रशिक्षण के इस काल में आप सभी को मौन रहना है जब निर्देश मिले तब चाहें तो बोल सकते हैं सना काल में आंखों को पूर्णतः बंद ही रखना है यदि किन्हीं को बीच में बाधा हो लघु शंका आदि जाना हो तो धीरे से उठ करके जा सकते हैं और पुनः आके सम्मिलित हो जाएं। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र ओ भूभुव स्व तत्सवरे भर्ग देवश्यधि खोल लीजिए उपासना के प्रारंभ में अपनी आसन की स्थिति देख लें दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाकर के और पूरा खींचे पीछे कमर और पीठ पर मन को लगाए इसी स्थिति को रखते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आएं कमर की और पीठ की जो स्थिति बनी है इसे बनाए रखें हाथों को घुटनों पर अथवा गोदी में स्वेच्छा से अनुकूलता से रख लें नीचे यदि कुछ चुभ रहा हो तो थोड़ा दाएं बाएं होकर के ठीक हो को लें। अब अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें कुछ क्षण के लिए अपने शरीर का निरीक्षण करें पैरों से ले सिर तक यदि कहीं कोई तनाव हो खिंचाव हो असहजता हो तो उसे व्यवस्थित कर लें थोड़ा हिला डुला कर शिथिल कर दें पूरा शरीर स्थिर और सुखद स्थिति में आसन को बनाए रखते हुए अतिरिक्त प्रयत्न को छोड़ दें शेष मांसपेशियों को शिथिल कर दें ढीला छोड़ दें चेहरे पर प्रसन्नता का भाव ललाट गांहों को ढीला छोड़ दें अब उपासना के लिए संकल्प परमपिता परमात्मा की परम कृपा से आज मैं शुद्ध उपासना करने बैठ रहा हूं आज की संपूर्ण उपासना को मैं पूरी तन्मयता से पूरी श्रद्धा से पूरी जागरूकता से करूंगा इस उपासना के माध्यम से मैं अपने अंतःकरण को और पवित्र बनाता हुआ मुक्ति की ओर परमात्मा का आनंद पाने की ओर बढ़ूंगा संकल्प करें अब अपने मन को श्वास पर केंद्रित करें श्वास को देखें श्वास को धीमा करते हैं धीमा लंबा श्वास लें और धीमा लंबा श्वास छोड़ते रहें, लयबद्ध बद्ध श्वसन चलता रहेगा बिना झटके से समान गति से श्वास को नियंत्रित करें गहरा श्वास भरें पूरा श्वास भरें और पूरा श्वास बाहर निकाल दें मा लंबा लयबद्ध गहरा श्वास और प्रश्वास पूरे नियंत्रण के साथ पूरी जागरूकता के साथ करते रहें य पथ गंभीर श्वासन इस श्वसन के साथ अपने मन को भी देखें इस प्रकार के श्वसन से मन शांत हो रहा है मन की चंचलता कम हो रही है ंगे बाह्य प्राणायाम गहरा श्वास भरें, श्वास को तेजी से बाहर निकाल दें मल द्वार को संकुचित करें ऊपर मूल मूलबंध पेट को अंदर की तरफ ले जाएं, गर्तन को थोड़ा सा आगे झुका लें श्वास को बाहर ही रोके रखें थोड़ी घबराहट होने तक रोके रखना है और फिर श्वास को धीरे से भर लेना है गहरा श्वास भर लेना है श्वास भरने के बाद एक दो सामान्य श्वास ले पुनः इसी प्रकार से दो बार और बाह्य प्राणायाम करें श्वास को भरे तेजी से पूरा श्वास बाहर निकाल दें मूल बंध लगाएं पेट को अंदर पीछे की ओर खींचें बर्तन को थोड़ा सा आगे झुका लें श्वास को बाहर ही रोके रखें थोड़ी घबराहट होने तक श्वास को रोके रखें और फिर सामर्थ्य पूरा होने पर श्वास को लेने, ले। पूरा श्वास भर लें और फिर उसे छोड़ दे तेजी से तीसरी बार बाह्य प्राणायाम प्राणायाम पूरे होने पर अपने मन का निरीक्षण करें प्राणायाम का क्या प्रभाव मन पर आया प्राणायाम से मन स्थिर होता है उसकी चंचलता कम होती है एक स्थान पर टिकने की क्षमता बढ़ती है प्राणायाम के बाद प्रत्याहार का संपादन करें मन को परम पिता परमात्मा में केंद्रित करें सर्वव्यापक परमात्मा निराकार सर्वत्र व्यापक परमात्मा और उसमें डूबा हुआ मैं निराकार अणुस्वरूप चेतन आत्मा भाइये इंद्रियों के किसी विषय में उपासना से अतिरिक्त विषयों में मन को ना ले जाकर अंदर ही केंद्रित रखना यदि बाह्य विषय उठा लें तो ज्ञात होते ही तत्काल रोक करके अंतर्मुखी हो जाना प्रत्याहार तो की स्थिति प्रत्याहार के बाद आप धारणा लगाए मन को किसी एक स्थान पर टिकाना है शरीर के किसी एक भाग पर जैसे भ्रू मध्य में अर्थात दोनों भौहों के बीच में नासिका के ऊपर मूल में ललाट के मध्य भाग में अथवा सिर के सबसे ऊपर के भाग में अथवा कंठ प्रदेश में अथवा हृदय प्रदेश में किसी एक स्थान का चयन कर लें और अंदर ही अंदर मन को उस स्थान पर केंद्रित करें उस स्थान पर हो रही अनुभूति को पकड़ें भारीपन या हल्कापन उष्णता अथवा शीतलता कोई स्पंदन कोई स्फुर कोई झंझनाहट कोई तरंग जो भी अनुभव हो उसे देखें केवल धारणा स्थल के संवेदनों को देखें उस स्थान के संवेदनों को देखते हुए अनुभव करते हुए मन उसी स्थान पर टिक गया है आगे की प्रक्रिया मन को इसी धारणा स्थल पर टिकाए रखते हुए करनी है यदि बीच में धारणा स्थल टूट जाए छूट जाए तो पुनः इसी प्रकार अनुभूति को देखते हुए मन को फिर से टिका लें और उपासना की प्रक्रिया प्रारंभ करते धारणा स्थल बनाए रखें आगे ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करें उससे पूर्व कुछ क्षण रुककर अपने शरीर का निरीक्षण पुनः कर लें यदि कहीं तनाव खिंचाव ले आए हो तो उसे ढीला छोड़ दें ललाट पर भोहों पर अथवा आंखों को भींच के बंद कर लिया हो तो ढीला छोड़ दें शरीर में कहीं बाधा किसी को हो तो थोड़ा सा आसन परिवर्तित करके पुनः स्थिर हो जाए शरीर को स्थिर और मन को धारणा स्थल पर रखते हुए ओम के माध्यम से ध्यान का अभ्यास परम पिता परमात्मा के निराकार सर्वव्यापक स्वरूप को मन में रखते हुए मानसिक रूप से ओम का जप करेंगे निराकार परमात्मा मुझे देख रहा है मैं उनका प्रिय पुत्र उन्हें पाने के लिए उपासना में सच्चे हृदय से प्रयास कर रहा हूं े भली भांति जान रहे हैं निराकार सर्व्यापक परमात्मा की अनुभूति बनाए रखते हुए मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखते हुए ओम का जप करते रहें। का स्मरण परम पिता परमात्मा का श्रद्धा से स्मरण परम कृपालु परमात्मा का उसकी कृपा के साथ में स्मरण भावना मन में रखते हुए मानसिक रूप से ओम का जप करते रहें मन धारणा स्थल पर टिका रहे केवल ओम काजब निराकार परमात्मा की भावना जब और अर्थ की भावना चलता रहेगा अर्थ की भावना बनी रहेगी केवल ओम का जब और केवल अर्थ की भावना आप रुकेंगे ध्यान के अगले चरण से पूर्व पुनः अपना निरीक्षण कर लें यदि मन धारणा स्थल से हट गया है तो पुनः उसी स्थान पर मन को टिका लें पूरी जागरूकता से पूरी सजगता से मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखते हुए गायत्री मंत्र के माध्यम से उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे ध्यान करेंगे आप सभी को मौन ही रहना है शब्दों को सुनते हुए अर्थ पर केंद्रित रहना है अर्थ की भावना को अधिक से अधिक गहराई से करते चलना है ओ सवितुर्व्यम भर्गो देवस्य किया पालन कर रहा है तू तु। तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू तु। तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों कष्ट हरता तू तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि के वस्तु तुम् तू तु हो रहा है विद्यमान तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु स्तु में तु हो रहा है विद्यमान करते हैं तेरा ध्यान हम मा ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला करते हैं तेरा ध्यान हम मा ईश्वर श्वर हमारिभुति को श्रेष्ठ मार्ग पर चला ओ भूर्भुव स्व तत् yeah अर्गो देवस्य गो देवस्ो न प्रचोदया बुद्धि के भंडार ज्ञान के भंडार परम पिता परमात्मा से शुद्ध ज्ञान की शुद्ध बुद्धि की प्रेरणा की प्रार्थना करें हे प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए मैं शुद्ध ज्ञान शुद्ध बुद्धि के लिए प्रयासरत हूं मैं यत्न कर रहा हूं मैं आगे भी प्रयत्न करूंगा मुझे अपनी शुद्ध प्रेरणाएं ज्ञान प्रदान करते रहें परमात्मा से प्रार्थना करते रहें परमात्मा की प्रेरणाओं को अपने जीवन के लिए आवश्यक स्वीकार करते हुए अनिवार्य स्वीकार करते हुए प्रार्थना करें परम पवित्र शुद्ध ज्ञानवान परमात्मा की प्रेरणा ही मेरे जीवन का परम कल्याण कर सकती है आगे का चरण करें उससे पूर्व कुछ क्षण के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का निरीक्षण कर लें शरीर में कहीं बाधा हो तो व्यवस्थित हो ले धारणा स्थल पर टिका है या नहीं देख लें मन दूर चला गया हो तो पुनः धारणा स्थल पर ले आए टिका लें अब वैदिक संध्या के प्रारंभिक कुछ मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना करेंगे ओम शनो देवी रभीष्ट आ संव तो हे सर्वप्रकाशक प्रकाशक सर्वव्यापक परमात्मा मनोवांछित अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए आप मेरे लिए इसी प्रकार कल्याणकारक बने रहिए। आप अपने कल्याण की अपनी कृपा की वर्षा मेरे लिए करते रहें हे प्रभु आपका कल्याण तो सदैव मेरे लिए विद्यमान है मैं योगाभ्यास करते हुए अपने को और अधिक योग्य बना रहा हूं जिससे आपकी परम कृपाओं को अधिक से अधिक पा सकू उनका पात्र बन सकू अगला मंत्र अपने मन को उन उन इंद्रियों और अंगों पर ले जाते जाएं, जिस चीज का नाम मंत्र में आता है उस उस अंग की बलवत्ता के लिए दृढ़ता के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते चले अपने पुरुषार्थ को स्मरण रखते हुए यदि पुरुषार्थ नहीं किया है इनकी बलवत्ता और दृढ़ता के लिए आगे करने के संकल्प के साथ परमात्मा से प्रार्थना करते चलेंगे ओ वाक्वा चुहचु श्रोत्रोत्र ओदय ओम ओि ओ बाहुभ्या यशोबल ओ करलकरपृे एक एक अंग की बलवत्ता और दृढ़ता परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है इनकी बलवत्ता से मैं निर्बाध रूप से योग अभ्यास कर सकूंगा हे प्रभु मेरा समस्त शरीर समस्त इंद्रियां बलवती सामर्थ्य युक्त क्रियाशील बनी रहे अपने अपने पुरुषार्थ अथवा पुरुषार्थ के संकल्प के साथ परमात्मा से प्रार्थना करें अपने शरीर को अपनी इंद्रियों को श्रेष्ठ स्थिति में देखें जिस श्रेष्ठ स्थिति को हम चाहते हैं उसको मन में स्मरण रखते हुए प्रार्थना करें अगला मंत्र समस्त इंद्रियों की पवित्रता की प्रार्थना इनकी पवित्रता के लिए किए प्रयत्न अथवा भावी प्रयत्न के संकल्प के साथ उस, उस अंग में मन को ले जाते हुए प्रार्थना करते चलेंगे भु पुना शिसी ओम भुव पुना तो नेत्रो तो कंठे ओ महापुना तो हृदय ओ जनपुनाभ्या द सत्युना तोनःिसी ओं ब्रह्म सर्वत्र। संपूर्ण शरीर में सभी इंद्रियों में पवित्रता का भाव पवित्रता की कामना प्रार्थना ये इंद्रिया सामर्थ्य युक्त होने के साथ साथ पवित्र भी बनी रहे जो अपवित्रता अभी विद्यमान है ये अधर्म की ओर मेरे द्वारा प्रवृत्त की जाती रहती हैं, बह हट करके ये केवल धर्म के मार्ग पर चलें शुद्ध पवित्र जीवन को इन इंद्रियों के माध्यम से मैं जी परम पवित्र परमात्मा से पवित्रता की प्रार्थना अब रुकेंगे कुछ देर अपनी आज की उपासना का निरीक्षण करें आज आसन की स्थिरता कैसी रही धारणा कैसी रही मन कितना एकाग्र और स्थिर रहा आलस्य कितना आया चंचलता कितनी रही मन को अन्य विषयों में कितना लगाया अपने अच्छे स्तर के लिए अच्छी स्थितियों के लिए परमात्मा को धन्यवाद करें और जो कमियां रह गई हैं उसके लिए खेप प्रकट करें आगे की उपासना के लिए संकल्प लें इन त्रुटियों को न होने देने का प्रयास मैं अगली उपासना में करूंगा अब अपनी आज की उपासना की सर्वश्रेष्ठ स्थिति का स्मरण करें उस स्थिति का जिसमें आपने सर्वाधिक एकाग्रता सर्वाधिक शांति सर्वाधिक संतोष सर्वाधिक ईश्वर भक्ति का अनुभव किया हो आज की उपासना के उस सर्वश्रेष्ठ क्षण को स्मरण करके पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाए उपासना की ये उपलब्धि साधक की संपत्ति होती है आपने प्रयत्न करके ईश्वर की कृपा से उस स्थिति को आज पाया अपनी इस संपत्ति को उसकी भावना को उसकी सुगंध को उपासना से उठने के बाद भी जितनी देर तक बनाए रख सकें, बनाए रहें दिन में बीच बीच में बीच-बीच उस उच्च स्थिति का स्मरण करते रहें, अपनी उसी स्थिति का स्मरण मन में रखते हुए आंखों को अभी बंद ही रखते हुए धीरे धीरे हाथ की उंगलियों में गति प्रदान करें उंगलियों को धीरे धीरे खोलें हाथों को खोलें अभी हाथों को रगड़े नहीं केवल हाथों में गति प्रदान करें धीरे धीरे स्थान परिवर्तन कर लें हाथों को पीछे की ओर टिका लें थोड़ा सहारा लेते हुए पैरों को धीरे धीरे खोल लें अन्यों के स्पर्श न हो इस तरह से यदि फैला सकें तो फैला लें नहीं तो थोड़ा खोल लें पैरों की अंगुलियों में गति प्रदान करें उन्हें आगे पीछे करें टखने और घुटनों में गति प्रदान करें अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखते हुए उपासना की उस उच्च स्थिति को बनाए रखते हुए धीरे धीरे नेत्र को थोड़ा सा खोल लें केवल नीचे की तरफ दृष्टि रखें और संतुलन बनाए रखते हुए धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दृष्टि नीचे ही रखें अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले लें कुछ क्षण के लिए नेत्रों को फिर से बंद करें प्रार्थना की दो पंक्तियों को बोलने के बाद धीरे से आंखों को खोल के अगले कार्यक्रम के लिए धीरे धीरे बाहर जाएंगे जिनको निवृत्त होना है निवृत्त होकर के अगले कार्यक्रम में उपस्थित होंगे प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा जीवन अर्पण है सारा बड़े चलें हम रुके नक्षण भी बड़े चलें क्षण भी हो, यह संकल्प हमारा, हो यह संकल्प हमारा आज के उपासना प्रशिक्षण को यहीं समाप्त करते हैं अपनी अपनी मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए दृष्टि को नीचे रखते हुए यहाँ से निवृत्त होके अगले आसन प्राणायाम के कार्यक्रम में सामने मैदान में पहुँच जाए ओ शाह